पञ्चम पंचमुवाक विज्ञान यज्ञ तनुते कर्मा तुते देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठाशते विज्ञान ब्रह्म चेत तस्माचे न शरीरे पाप मनोहिता सर्वान्मा समुतः तस्वारी आत्मा ज विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार करता है और कर्मों का भी विस्तार करता है सब इंद्रिय रूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में विज्ञान की ही सेवा करते हैं यदि कोई विज्ञान को ब्रह्म रूप से जानता है और यदि उससे प्रमाद नहीं करता उस निश्चय से कभी विचलित नहीं होता तो शरीराभिमान जनित पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर समस्त भोगों का अनुभव करता है इस प्रकार यह श्लोक है उस विज्ञान में का यह परमात्मा ही शरीर शरीरांतरवर्ती आत्मा है जो पहले वाले का है तस्माद्वा ए तस्वास्जमया तस्माद दंडोनर आत्माम तेज पूर्ण सवा वुष विध एव तुष विधता पुषाध तियमें वि मोदो दक्षिण पक्ष प्रबोद उत्तर पक्ष आनंद आत्मा ब्रह्मपोक्ष प्रतिष्ठा तदप्येश श्लोको भवति निश्चय उस पहले कहे हुए इस विज्ञान में जीवात्मा से भिन्न इसके भी भीतर रहने वाला आत्मा आनंदमय परमात्मा है उससे यह विज्ञान में पूर्णतः व्याप्त है वह आनंदमय परमात्मा भी पुरुष के समान आकार वाला ही है उस विज्ञान में की पुरुषाकारता में अनुगत होने से ही यह आनंदमय परमात्मा पुरुषाकार कहा जाता है उस आनंदमय का प्रिय ही मानोशिर है मोद दक्ष दाहिना पंखा है प्रमोद बायां पंखा है आनंद ही शरीर का मध्य भाग है ब्रह्म पूछ एवं आधार है उसकी महिमा के विषय में भी यह श्लोक है पंचम अनुवाक समाप्त षठ अणुवाक स भवती असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद संतमेनम ततो विदुरी यदि कोई ब्रह्म नहीं है इस प्रकार समझता है तो वह असत ही हो जाता है और यदि कोई ब्रह्म है इस प्रकार जानता है तो इसको ज्ञानी जन संत सत्पुरुष समझते हैं इस प्रकार यह श्लोक है तस्व शारी आत्मा या प्रवश उस आनंदमय का भी यही शरीरांतरवर्ती आत्मा है जो पहले वाले विज्ञानमय का है ऊपर कहे हुए अंश में ब्रह्म को असत मानने और सत मानने का फल बताया गया है उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्य के मन में जो प्रश्न उठ सकते हैं उन प्रश्नों का निर्णय करके उन ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करती है अथातो न प्रश्ना उतार विद्वन मम प्रेत्य कशन गे अहो विद्वानम लोकम प्रेत्य कस्ि समता इसके बाद यहाँ से अनुप्रश्न आरंभ होते हैं क्या ब्रह्म को न जानने वाला कोई पुरुष मरकर उस लोक में परलोक में जाता है अथवा कोई भी ज्ञानी मरकर उस लोक को प्राप्त होता है क्या बहुस्याम शोकामयत बहुशती सपोत्यत सपस्त्वाइगम सर्वृतजदिद कि त्रृष्ट्वा तदेवा नोप्राविशत भवतः तदनुप्रवेश्य सत्यवत वैज्ञानं विज्ञान सत्यम चृत सत्यमत जलिद किं चत सत्य उस परमेश्वर पर ने विचार किया कि मैं प्रकट होऊं और अनेक नाम रूप धारण करके बहुत हो जाऊं। इसके बाद उसने तप किया अर्थात अपने संकल्प का विस्तार किया उसने इस प्रकार संकल्प का विस्तार करके जो कुछ भी यह देखने और समझने में आता है इस समस्त जगत की रचना की उस जगत की रचना करने के अनंतर वह स्वयं उसी में साथ साथ प्रविष्ट हो गया उसमें साथ साथ प्रविष्ट होने के बाद वह स्वयं ही मूर्त और अमूर्त भी हो गया बताने में आने वाले और न आने वाले तथा आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले तथा चेतनायुक्त और जड़ पदार्थ तथा सत्य और झूठ इन सब के रूप में भी वह सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया जो कुछ भी यह दिखाई देता है और अनुभव में आता है वह सत्य ही है इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं उस विषय में भी यह श्लोक है षष्ठ अनुवाक समाप्त सप्तम अनुवाक असदवा इद्न आसी असदवा इधम अग्र आसित तथो वै सदात तदात्मार स्वयं अकुरुत तस्मात्व कृत मुच्यत इत प्रकट होने से पहले यह जड़ चेतनात्मक जगत अव्यक्त रूप में ही था उससे ही सत अर्थात नाम रूप में प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न हुआ है उसने अपने को स्वयं इस रूप में प्रकट किया है इसलिए वह सुकृत कहा जाता है इस प्रकार यह श्लोक है यदि रसो वैस रसम सेवाएँ लब्ध्वा नंदी भवती कौ्यात्मक प्राणिया आकाश निश्चय ही जो वह सुकृत है वही रस है क्योंकि यह जीवात्मा इस रस को प्राप्त करके ही आनंदयुक्त होता है यदि यह आकाश की भांति व्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा न होता तो कौन जीवित रह सकता और कौन प्राणों की क्रिया चेष्टा कर सकता निसंदेह यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है यदाशे वैस ए तस्मे निरुक्त निलयने भयम प्रतिष्ठा विंदते अससो भयम गवे क्योंकि जब कभी यह जीवात्मा इस देखने में न आने वाले शरीर रहित बतलाने में न आने वाले और दूसरे का आश्रय न लेने वाले परब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है तब वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है जरा शे वैस ए तस्मृदर अंतर कु अथ तस्वती तत्व भयम विधसो मंडप्य स्लोको भवती क्योंकि जब तक यह थोड़ा सा भी इस परमात्मा से वियोग किए रहता है तब तक उसको जन्म मृत्यु रूप भय प्राप्त होता है तथा वही भय केवल मूर्ख को ही नहीं होता किंतु अभिमानी शास्त्र विद्वान को भी अवश्य होता है उसके विषय में भी यह आगे कहा हुआ श्लोक है सप्तम अणुवाक समाप्त अष्टम अणुवाक संबंध पिछले अनुवाक में जिस श्लोक का लक्ष्य कराया गया था उसका उल्लेख करते हैं भीषाद भीषास्मा पवते भीषो देती सूर्य भीषास्मादिचेंद्रच प्रधावत पंचम इसी के भय से पवन चलता है इसी के भय से सूर्य उदय होता है इसी के भय से अग्नि और इंद्र और पांचवा मृत्यु ये सब अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त हो रहे हैं इस प्रकार यह श्लोक है संबंध उन आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का यह आनंद कितना और कैसा है इस जिज्ञासा पर आनंद विषयक विचार आरंभ किया जाता है सैसानंद मागा भवते युवाश सा युवाध्यायक आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ तेयम पृथ्वी सर्वावित्तस्य वित्त पूर्णा स एक को मानस आनंद वह यह आनंद संबंधी विचार आरंभ होता है कोई युवक हो वह भी ऐसा वैसा नहीं श्रेष्ठ आचरण वाला युवक हो तथा वेदों का अध्ययन कर चुका हो शासन में अत्यंत कुशल हो उसके संपूर्ण अंग और इंद्रियां सर्वथा दृढ़ हो तथा वह सब प्रकार से बलवान हो फिर उसे यह धन से परिपूर्ण सब की सब पृथ्वी प्राप्त हो जाए तो वह मनुष्य लोक का एक आनंद है तेजेश मानस को मनुष्य गंधर्वाणानंद श्रोत्रिय चाका मत वे जो मनुष्यलोक संबंधी एक आनंद है वह मानव गंधर्वों का एक आनंद होता है और वह जिसका अंतकरण भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं हुआ है ऐसे वेद वेदता पुरुष को स्वभाव से ही प्राप्त है ते तेज शनुष्य गंधर्वाणाम आनंदा सा एक गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्रियमत वे पूर्वोक्त जो मनुष्य गंधर्वों के एक आनंद है वह देव जातीय गंधर्वों का एक आनंद है तथा वही कामनाओं से अदूषित चित्त वाले श्रोत्री वेदज्ञ को स्वभावतः प्राप्त है तेज शेवगंधर्वाणमान स एकका पितृना तिरलोकलोकानानंदौत्रियमत वे पूर्वोक्त जो देव जातीय गंधर्वों के 100 आनंद हैं वह चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों का एक आनंद है और वह भोगों के प्रति निष्काम वेदज्ञपुरुष को स्वतः प्राप्त है तेजे शतम पितृनाम चिरलोकलोकाना शेक अजानजा देवाना श्रोत्रियमहत वे पूर्वोक्त जो चिरास्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों के एक सौ आनंद है वह अजान अना अजानज नामक देवताओं का एक आनंद है और वह आनंद उस लोक तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्री को कुतः प्राप्त है तेज सतमा जेवाना स एक कर्म देवा देवाना कर्मण देवान पीये श्रोत्रिय चाकाम वे पूर्वक्त जो आजा आजानज नामक देवों के एक सौ आनंद है वह उन कर्मदेव नामक देवताओं का एक आनंद है जो वेदोक्त कर्मों से देवों को प्राप्त हुए हैं और वह उस लोक तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्री वेदज्ञ को तो स्वतः प्राप्त है तेज सतम कर्म देवा देवाना स एको श्रोत्रिय चाका महत्य वे पूर्वोक्त जो कर्मदेव नामक देवताओं के एक स्व आनंद है वह देवताओं का एक आनंद है और वह उस लोक तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्रिय वेदज्ञ को तो स्वभावतः प्राप्त है ये ते तेजे सतम देवन देवाना स एक इंद्रशनंदोत्रिय टा का, का महत्य वे जो देवताओं के एक सौ आनंद है वह इंद्र का एक आनंद है और वह इंद्र तक के भोगों में कामना रहित वेद को स्वतः प्राप्त है तेज सतम इंद्र से आनंद स एकको बृहस्पतेरानंदोत्रिय टा का महत वे जो इंद्र के एक सौ आनंद है वह बृहस्पति का एक आनंद है और वह बृहस्पति तक के भोगों में निष्पृह देवेदता को स्वतः प्राप्त है तेजे सतम बृहस्पतेर आनंद स एक प्रजापतेरानंद श्रोत्रियका महत्य वे जो बृहस्पति के एक सौ आनंद है वह प्रजापति का एक आनंद है और वह प्रजापति तक के भोगों में कामना रहित वेदवेत्ता पुरुष को स्वतः प्राप्त है तेज सतम प्रजापतेरानंदा स को ब्रह्मण आनंद श्रोत्रियका महत्य वे जो प्रजापति के एक आनंद है वह ब्रह्मा का एक आनंद है और वह ब्रह्मलोक तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्री श्रोत्रीय को स्वभावत प्राप्त है सच्चाचा पुषेय यदि एक यंस्मा प्रेत एक अन्नमयत्मान मुपसक्रामती एक प्राणमय आत्मान मुपसंक्रामते एक तम मनोमय आत्मापसक्रामती है ज्ञानमय आत्मान उपसंक्राम तम आनंदमय आत्मान उपसंक्रामते तदप्येश श्लोको भवती वह परमात्मा जो यह मनुष्य में और जो वह सूर्य में भी है वह सबका अंतर्यामी एक ही है जो इस प्रकार जानने वाला है वह इस श्लोक से विदा होकर इस अन्न में आत्मा को प्राप्त हो जाता है इस प्राण में आत्मा को प्राप्त होता है इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है इस विज्ञान में आत्मा को प्राप्त होता है इस, इस आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है उसके विषय में भी यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है अष्टम अनुवाक समाप्त नवम अनुवाक संबंध आठवें अनुवाक में जिस श्लोक मंत्र को लक्ष्य कराया गया है उसका उल्लेख किया जाता है यथो तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान विभेति विभेती कुतचरे मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहाँ से उसे न पाकर लौट आती है उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला महापुरुष किसी से भी भय नहीं करता इस प्रकार यह श्लोक है एतम एक हवा वन करवम किम पापम साधु साया करव किमह हम पापम करवि सविते एते शृते विभेश आत्मा शृते वेदा एत्योपनिषत यह प्रसिद्धि है कि उस महापुरुष को यह बात चिंतित नहीं करती कि मैंने क्यों श्रेष्ठ कर्म नहीं किया अथवा क्यों मैंने पापाचरण किया जो इस पुण्य कर्मों को इस प्रकार संताप का हेतु जानने वाला है वह वा आत्मा की रक्षा करता है अवश्य ही जो इन पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को इस प्रकार संताप संताप का हेतु जानता है वह यह पुरुष आत्मा की रक्षा करता है इस प्रकार उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली पूरी हुई नवम अनुवाक समाप्त ब्रह्मानंद वल्ली समाप्त